मोह आशा झूठी आशा में पड़े हुए मोह कर्माणा झूठे कर्म में लगे रहते हैं। ये संसारी व्यक्तियों की दशा तो वहां पर मोह मन झूठा व्यर्थ का और अमोघ के माने जो झूठा न हो सत्य हो यथार्थ हो ये जिन अमोघ रघुपति कर्माना जैसे भगवान राम का बाण अमोघ है अमोघ के मन भगवान का राम चुट, बाण छूटेगा तो लक्ष्य पर अवश्य लगेगा छुटने वाला बाण नहीं ऐसी करके सीता जी का वरदान जो है वो कैसा है ये आशीष तब अमोग अमोघ महाराशीर्वाद भी इसी प्रकार से अमोग है विख्यात मान सारा संसार जानता है विख्यात बड़ी भात भली भात ख्यात है। ख्यात के मान ज्ञान है संस्कृत में ख्याति वैसे तो ख्यात के माने नोन बहुत से जो इस प्रकार से होते हैं। बहुत प्रसिद्ध इस हमें ख्याति कहते हैं लेकिन संस्कृत में ख्याति शब्द के माने है ज्ञान सतख्याति असत ख्याति इस प्रकार से शब्द आते हैं संस्कृत का तो ख्यात के माने ज्ञान और तो विख्यात मन विशेष ख्यात है इस प्रकार का सारा संसार जानता है कि सीता जी का वरदान जो है कभी झूठा जाने वाला नहीं है तो सुनो सुनहु ता अतिशय भूखा तो हरीबान जी अब कहने लगे की सुनहु मातमो अतिशय भूखा हे माता सुनो अब तो मुझे बहुत भूख भी लगी है अब मानो काम पूरा हो गया हनुमान जी को तब भूख लगी अब इस स्मरण करो हनुमान जी सागर पार कर रहे थे तो मैनाक परमत ने उनको विश्राम देने के लिए उठ के कहा थोड़ा आराम कर लो तो कहा कि बिना भगवान का काम किए हमें कहा विश्राम हनुमान जी को अभी तक भूख भी नहीं लगी जब तक काम नहीं हुआ भूखा मुझे बड़ी भूख लगी है और लाग दे सुंदर फल रूखा और भूख इसलिए और लगाई देखा कि फल यहाँ पर तो उसके कारण और भूख लगाई देख करके जैसे भूख किसी व्यक्ति को होती है तो वैसे तो भूख भुला रहे लेकिन सामने खाना दिखाई पड़ तो मन भूख बढ़ जाती तो ऐसे उनको दिखाई दिया ज्ञान तो बड़े फल दिखाई दे रहे हैं तो उनको देख करके उनको भूख जो लग जाए कि लाग दे सुंदर फल रूखा सुंदर फल और वृक्ष देख रूख मन वृक्ष तो सुनुष तो कर रखबारी तो सीता जी कहने लगी तुम्हें तो भूख गया ये फल तुम खाना चाहते हो लेकिन ये फल रखवारी फल हैं ये यहाँ पे तो निशाचर इनके जो है ये इनके इस बन की रक्षा करने वाले हैं रखवाली करने वाले हैं और परम सुभट रजनी चर भारी निशाचर बड़े शक्तिशाली हैं और बड़े बलवान है इनसे तुम कैसे तुम जो है वो खा पाओगी ये निशाचर वो तो खाने देंगे तुमको हनुमान तो जी कहने लगे कि तिन कर भय माता मोहिना ये हनुमान जी कहते हैं कि हमें कोई निशाचरों से कोई डर थोड़ा लगता है ये है तो बने रहे जो तुम तो सुख मानो मन माही ये तो बात यह है कि हम आपको अच्छा लगे तो आपको ये अच्छा लगे तो हमें कोई बात नहीं निशाचरों का हमें कोई डर नहीं है आपकी स्वीकृत होनी चाहिए माने जाओ तुम सुख मानो कि माने आप प्रसन्नता से हमें आज्ञा दे दें फल खाने के लिए तो बस हम हमको खा लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डरते नहीं अब देखिये यहाँ से हनुमान जी के मन में जो बात आती है भगवान की प्रेरणा से अब इस प्रकार की आती जिससे कि हनुमान जी जो वो रावण के पास तक पहुंच जाए यहाँ तक आने के माने हनुमान जी के दो कारण सीता जी की तो जो है वो है ही है खबर लेकर के बतानी है जाकर के दूसरी बात ये कि रावण के शख्स है ना वो भी सब जानने तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हनुमान जी कैसे घुस जाए उसके पास रावण के पास तो उसकी जाने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रयोजन दूसरा है भूख की तो बात कहते हैं लेकिन प्रयोजन उसके साथ दूसरा है रावण के पास पहुंचने का इसलिए कहते हैं कि अगर आप की जाओ हम सीताजी ने देखे तो उन्होंने स्वीकृति दे दी कह दी कि और रघुपथ चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ भगवान श्री राम जी के अपर का स्मरण करते हुए तुम जाओ प्यों को खाओ खाओ मैंने बहुत कोशिश इस प्रकार की जहा तहा प्रसंग मिला वहां पर यह किया है कि आध्यात्मिक जीवन का एक सूत्र ये है कि व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए स्वेच्छाचारी न हो पूछ करके काम करें। भगवान राम भी इसी प्रकार से करते हैं सभी के पास जाते रहते हैं वो जैसा कहते रहते हैं उसी प्रकार से करते रहते हैं हनुमान जी भी देखो इसी प्रकार हनुमान जी समुद्र पार करने लगे तब उनके पास पूछने को कोई नहीं मिला तो जाम मान जाम अति बूढ़ा हमने तो देखा कि भाई वो वृद्ध है समझदार जाम मान तो से पूछ लो तो जाम ने जैसा बताया फिर तो वैसे ही हनुमान जी ने किया अभी यहाँ पर भी हनुमान जी जब फल खाने की बात आती है तब तो सीता जी से पूछ लेते हैं जब वो कह देती है कि यहाँ खाओ तभी खाते हैं तो ये पूछ पूछ करके हनुमान जी भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं तो अब ये भी देखेंगे कि भगवान की भी यही रीति है और भक्ति की भी यही रीति है मान जीवन का सही रास्ता यही है भगवान भी अवतार लेकर के लोगों को रास्ता दिखाते है कि देखो ऐसे जीवन दिया जाता है अहंकारी व्यक्ति किसी से पूछता नहीं अब रावण बिल्कुल विपरीत आचरण का है अब आप देखेंगे सुंदरकांड में हनुमान जाएंगे खड़े होते हैं पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि रावण के स्वभाव किस प्रकार का है तो कि वो किसी की बात मानता नहीं चाहे तर्क दो चाहे कुछ भी कहो चाहे जितनी बातें समझाओ कुछ भी बात हो लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होता रावण तो किसी से पूछने की तो बात है क्या अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिना पूछे भी देखे कि बेचारा जो है ग्रत रास्ते पर जा रहा है इसको समझा दो तो उसकी बात भी नहीं माने रावणी प्रवृत्ति ये है आसुरी प्रवृत्ति है और दैवी प्रवृत्ति क्या है? है कि अपने मन में सही बात भी आवे और पूरा विश्वास हो कि हम सही रास्ते पर हैं तो भी पूछ लो जो कोई भी अपने ज्ञान में वृद्ध हो आयु में वृद्ध हो <coughs> <coughs> उससे सहमत लेकर के पूछताछ करके तब कार्य करना चाहिए ये तरीका है तो हनुमान जी ने से सीता जी से जब पूछ लिया सीता जी ने स्वीकार दे दी तो फिर हनुमान जी उसके बाद पे पल तो खाने जाते हैं। <coughs> चले सिर उन् फल खाए सरुला तो न लागा रहे तहा बहु भट रखबारे कछु मृष कछुाए पुकारे नाथ एक वाक भारी बाटी बाटिका उजारी, उजारी। खाय से फलिटपुपारे रक्षक मर्द मर्द महिडारे सुन रामन पठ भटनाना नहीं देख गर जेऊ हनुमाना सबरज नीचर कपिशारे गये पुकारत कछुअ मारे गर्ण गर्ण पठय उठाच कुमारा चला संगले संगल पारा आवत दे की पाते महादुनि गरजा कछु मारिश कछु मर्द से कछु मिलये धरी दूरी छुजाय पुकारे प्रभु मरकट मर कट बल भोरे बल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय <स्थाँगा> चले नाय अब जब हनुमान जी चलते हैं पलखाने के लिए तो भगवान सीता जी को पुनः प्रणाम करते हैं वंदना करके तब चलते हैं चले उन्ये सिरु अब पैठे बाघा और जहां फल लगे हुए थे जिस बाग में उसमें गए सीता जी तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी यहाँ कहाँ फल थे लेकिन आगे जहां पर बाग था जहां फल लगा हुआ लगे थे उस बाग के भीतर घुस गए हनुमान जी फल खाने के लिए और फल खाए से तर तोड़े लगा और फल तो खाई कुछ पेड़ों के निकाल तोड़ तोड़ करके लेकिन हनुमान जी का काम फल खाने से पूरा थोड़े ना मरा था हनुमान जी थोड़े से फल खा भी लेते तो उससे तमाम फल लगे हुए तो, तो वहाँ रक्षक लोग ज्यादा उसके कारण से कोई विरोध न करते लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये हिशाचर लोग कोई लापरवाही कर रहे हैं और कोई रखवारी वखवारी करकरा नहीं रहे हैं और न ये जो है हमको कुछ छिड़खानी कर रहे हैं तो हनुमान जी ने जरा पेड़ और तोड़ना शुरू किए उसमें तरह तोड़े लागा पेड़ की डालियां वालियां तोड़ करके पेड़ तोड़ कर के लगे लगी तो लकड़ियों के तोड़ने की चरचर -चर की आवाज आवा सब होने लगी तब निशाचर लोग रखवाले थे तब उनके हुए रहे तहा बहु भट रखवारे रहे वहां उस, उस बगीचे को रखवाने के लिए बड़े बड़े डीर लोगों को रक्षा के लिए बहुत से लोगों को रक्षा करने के लिए रखा हुआ था वे सब दौड़ पड़े कछ मारे से कछ जाए पुकारे अब करके के वह हनुमान जी को से लड़ने लगे आकर के तो हनुमान जी ने उनको मारा तो मारने में कई तो मर गए और कोई घायल हो गए तो फिर भागे हुए उन्होंने देखा कि बानर साधारण नहीं है और हम इनसे जो है इस बानर से जीत नहीं सकते तो ऐसे समझकर करके वो भागे और जा करके रामा के दरबार में जा करके बोला चिल्लाए जा करके रामन से जाकर के ये तो एक नाथ है एक आवा कपी भारी ये सूचना है मैंने नाथ मन बोल रहे हैं रामन से जाकर दिए ये कहते हैं कि यह नाथ एक बहुत भारी बंदर आ गया है और ते अशोक बाटिका उजारी उसने अशोक बाटिका जहां जितने फल पर छि थे उन सबको उसने उजाड़िया सब तोड़ताड़ करके खड़ के पेड़ धर दिए खाए से फल बिटकू पारी फल तो खाए तो खाए लेकिन उसने पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए ऐसा बंदर तो खाई फलेट वो पारे और रक्षक मर्द मर्द मई डारे और कहा कि जो कि अगर रावण ने मान लो पूछा हो कि तुम लोगों ने उसको बचा भगाया क्यों नहीं तो कहा कि हम लोगों ने उससे बहुत लड़े उससे लेकिन लोगों हम लोगों को पकड़ करके उसने क्या किया मर्द मर्द मई डारे कि मैंने जैसे ऐसे हाथ से पकड़ लिए हो ऐसे हाथ में लिए रगड़ करके ऐसे फेंक देते तो उसके लिए तो हम लोग तो उसके सामने कुछ है ही नहीं ऐसे कैसे फेंक देता मर्द मर्द मई डारे तो सुन राम ने पठे भटनाना तब रावण ने कहा कि इसके माने और ज्यादा अस्त्र शस्त्र लेकर के बलवान सैनिकों को भेजा जाए तब इससे उसको राम उसका उसको पकड़ा जाए किसी प्रकार से तो कहते हैं सुन राम ने पठे भटनाना और तीन ही देख गर्जे हनुमाना अब देखा कि अब तो सेना आ गई अस्त्र शस्त्र लेकर के ये सब आ गए तब हनुमान जी ने बड़ी जोर की गर्जना की भयंकर जब गर्जना की तो तड़थड़ा करके ये सब लोग जितने के निशाचर लोग आए थे उस गर्जना ऐसी इतनी कभी इन्होंने नहीं सुनी थी तो उसकी गर्जना सुन करके ये सब लोग व्याकुल हो गए निशाचर लोग और सबनीचर सब, सब रजनीचर कपि संघारे उन जितने के निशाचर आए थे हनुमान जी उन साहब को मार करके दस्त कर दिया सब वो भी सब मार डाले एक एक करके सब संघार कर दिया गए पुकार अब कुछ अधभरे फिर रह गए तो उन्होंने जा करके फिर रावण से जा कर कहा जाए तो राम कहा कि हम लोगों का भी बस उसके साथ नहीं चला उसने हम जितनी सेना लेकर के गए थे हम लोग हम लोगों सबको मार दिया तो वो सूचना देने भर के लिए रावण को बताने भर के लिए जो दो चार रह गए उन्होंने जा करके बताया जा करके वो तो सबसे ना मर गई आपने भेजी थी वो तो सब उसने सबको मार दी <laughs> तब राम ने फिर अब तीसरी बार प्रयास किया एक बार तो रक्षक पहले वहीं के थे वे दूसरे रावण के द्वारा भेजे गए थे वे अब तीसरी बार रावण ने सोचा कि अब और शक्तिशाली लोगों को भेजना चाहिए इसके माने इन लोगों की बस की बात नहीं है तब राम ने क्या किया पुनः पठाई कहीं जक्ष कुमारा पुण्य के मैंने तीसरी बार फिर युद्ध है तो आपकी बार पठे कहीं अक्षय कुमार अक्षय कुमार रावण का पुत्र है अक्षय कुमार तो उसको जो है ने अपने कहा पुत्र से कि तुम जाओ और तो सेना लेकर के तुम पहुंचो तो चला संगलिया पारा बहुत बड़ी सेना लेकर के फिर वो लेकर के अक्षय कुमार हनुमान जी को युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका तक पहुंचा हनुमान जी ने देखा तो अक्षय कुमार से भी लड़ने में हनुमान जी को कोई बहुत बड़ी परिश्रम नहीं करना पड़ा मतलब आवत देख के बिटप गई दर्जा जैसे ही देखा करे अक्षय कुमार आ रहा है तैसे हनुमान ने एक पेड़ उखाड़ा अब बड़ी जोर से गर्जना की और उस पेड़ को ऐसा निशाना मार करके उसी के अक्षय कुमार के ऊपर मारा कि के निपात महाधुर गर्जा और जैसे ही पेड़ मारा तो वो बड़ा भारी पेड़ वो ऊपर आकर अक्षय कुमार के ऊपर जैसे गिरा तो उसके भीतर पिछल गया अक्षय कुमार और तो मर गया और जैसे ही अक्षय कुमार मर गया तैसा हनुमान ने फिर गर्जना तर्जना की जैसे तो अब क्या हुआ वे सब जितने और उसकी सेना की सेना तमाम सब थे उन सैनिकों को भी सबको हनुमान जी ने मारा भगा दिया उनको सबको कछ मारे से कछ मर्दे से हनुमान जी ने कुछ को मारा कुछ को मसल मसल करके मर्द मर्द करके इस प्रकार फेर दिया और कुछ मिलाए धरी धूरी और कुछ लोगों को जमीन में धूल में ही मिला दिया माना इस प्रकार हनुमान जी के लिए निशाचरों की सेना कुछ नहीं इनको मार देने में समाक करने जैसे कि मच्छर और और जैसे कि मक्खिया हो ऐसे सबको इनको मसल मसल करके इनको सबको फेंक दिया हनुमान जी के सामने इनकी कुछ नहीं चली तो कश कुंजा पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी भूरी बचे हुए लोगों ने जाकर के फिर जाकर के रावण से कहा कि कहा कि ना नाथ ये तो बा, बानर जो है तो बहुत शक्ति है मारन में तो अक्षय कुमार तो मारा गया अक्षय कुमार की जितनी सेना थी वो सब गई उन्हें जीत पाया उससे हनुमान जी से ये जाके बताया तो सुना ने सुना कि अरे आखिरकारी कैसा का, कैसा बंदर है ये ऐसे बंदर सबने कभी सुने नहीं कि ऐसे करके बड़ी बड़ी सेना लग जाए और बंदर एक अकेला बंदर जो है इतनी सेना को मार दे और अक्षय कुमार को समझता था कि और ये निशाक्षर तो ठीक से लड़ते नहीं होंगे मरते आते होंगे अक्षय कुमार जो है वह बहुत ही धैर्य के साथ में वीरता के साथ में लड़ेगा तो अक्षय कुमारी मारा गया तो आप ब्राह्मण को लगा आश्चर्य आश्चर्य ऐसा कैसा हो सकता है जिसको अच्छे कुमार को मार दिया तो आप उसने क्या क्या ब्राह्मण देखो आगे करता है सुन सुत मद लंकेश रिशाना से मेघनाथ बलवाना मारस जन सुत बांध सुताही देखिए कपे कहाँ तर आही चला इंद्र जित अतुलित जोधा बंधुन धन सुन उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भटयावा कटकटाई गरजाय रुधावा अति विशाल तरु एक पारा विरथकीन लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा गई गहि कपि मरदी निजयंगा ते नहीं निपात ताई सन बाजा जुगुल मानह गज राज मुठका मारी चढ़ा तरु जाई ताई।, ताई एक छन मुरछाया उठ बहोर की नहुमाया जीत न जाय प्रमंज न जाया, जाया। ब्रह्मयास्त्र सांधारन कीन विचार जौन ब्रह्म शर मानव महिमा मिटै राम रामचंद्र तो की जय पवन सुत की जय भोलो भाई सब संतन की जय बदलन के सरसाना जब रावण को ये पता लगा कि ऐसा मानर है कि इसने जो है वो हमारे पुत्र को ही अच्छे कुमार को मार डाला है तब उसको रावण को क्रोध आया और फिर उसने पठई से मेघनाथ बलवाना और उसने मेघनाथ को भेजा रावण जानता था मेघनाथ तो सब लोग पहुंच गया और इंद्र को भी जीत लिया उसने तो ये मेघनाथ को कोई हरा नहीं सकता मेघनाथ बड़ा शक्तिशाली था उसकी शक्ति को जानता था कहा कि इसको हरा नहीं पाएगा कोई इसलिए इस, इसी को भेजो तो मारे से जान इस, मारे से जान तो बांध से ताक और मेघनाथ से रावण ने कहा कि तो तुम उसको मारना नहीं तो उसको बांध करके लाना ताकि हम भी तो देखना चाहते माने कौतूहल उसके मन में हुआ के कि ऐसा बलवान बानर अगर मर गया तो हम उसकी शक्ति को देख नहीं पाएंगे कैसा बानर है इसलिए कहा कि उसको बांध करके लाओ मारना नहीं उसे देखिए कपे कहा आई हम भी देखना चाहते कि कहाँ के ऐसे बंदर है इतने शक्तिशाली बंदर जो ऐसे पुत्र को अक्षय अच्छा कुमार कोई मार दे इतनी सेना कोई मार दे पेड़ के पेड़ उड़ने ऐसे तो बानर अभी तक सुने नहीं थे कोई तो इस जिज्ञासा कारण तो फिर मेघनाथ ऐसा ही करता भी है <coughs> तो कहते हैं चला इंद्रजित अथुलित जोधा अब इंद्रजित अभी याद दिला देते हैं यहाँ पर कि मेघनाथ वो है जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया है तो ऐसा ये मेघनाथ सेना लेकर के हनुमान जी से लड़ने चलता है बंद में सुने सुन उपजा क्रोधा और उसे ये भी उसके उस, उसने सुना की अक्षय को को मार दिया बानर ने इसे किलकिलाता हुआ क्रोध करके पहुंचा जाकर ऐसे सोचकर वो जो वो लेकर के सेना लेकर के चलता है मेघनाथ तो कभी देखा दारू भटे आबा अब मेघनाथ आ गया सेना उसकी आ गई तो हनुमान जी ने देखा जब वहीं पर उसी बाग में वो आ गये युद्ध करने के लिए तो क्या किया हनुमान जी ने कि ये दारू भट अरे कही ये तो बड़ा ये वीर जो है ये और भी वीर आ गया मैंने एक से एक वीर आते जाते पहले रक्षक भी वीर थे लेकिन उसके बाद में जब और रावण ने भेजे तो और बड़े वीर लोगों को भेजा को भेजा भेजा, अच्छे कुमार आया तब और भी शक्तशाली सेना लेकर के आया लेकिन अब मेघनाद जो साजे है ऐसा ही वो अजय सेना लेकर के बाद शक्तिशाली सेना लेकर के आया तो हनुमान जी देखा कि हाँ अब ये और भी ज्यादा शक्तिशाली है तो हनुमान जी सावधान हो गए फिर उसको कटकटाए कत गर्जाए और हनुमान जी ने फिर गर्जना की कट की जैसे बोली किटकिट -किट करके बोलते हैं तैसे करके उन्होंने गर्जना की और धावा मैंने और, कि और बहुत भारी वृक्ष उखाड़ लिया उन्होंने और उखाड़ करके उस वृक्ष को व्यर्थ किए लंकेश कुमारा और वो वृक्ष उसके ऊपर लंकेश कुमार मैंने मेघनाथ के ऊपर वो मारा तो वो वृक्ष जब गिरा जाकर के तो रथ के ऊपर उछाल करके आया था तो रथ भरकुस हो गया टूट टाट गया अब लेकिन मेघनाथ तो अजय था मेघनाथ को रथ के टूटने से मरने वाला थोड़ी था मेघनाथ उतर करके वृक्ष उससे रथ से कूद पड़ा और वृक्ष को आते देख करके अलग खड़ा हो गया वो वो नहीं मरा अक्षय कुमार के ऊपर जैसे वृक्ष आया था तो अक्षय कुमार ही मर गया लेकिन इस बार व्रथ तो टूट गया लेकिन मेघनाथ उसमें दबा नहीं मरा नहीं वो चिटक करके कूद करके अलग खड़ा हो गया इतना वो था रहे महाभटता के संगा और वो दूसरे जो उसके साथ में सैनिक जो आए थे तब तक हनुमान जी ने टूटे और मेघनाथ अपने आप को संभाले तब तक हनुमान जी ने और उसके सैनिकों में थे उनको पकड़ पकड़ कर सबको मारा गई गई कप मरदय हनुमान जी उनको पकड़ पकड़ के दोनों हाथों से अपने शरीर में रगड़ देते लेकिन इधर से पकड़ा इधर कहीं शरीर से रगड़ दिया तो मर गया इधर का पकड़ा तो इधर शरीर से रगड़ दिया इस प्रकार से अपने शरीर में रगड़ देते हैं तो मर जाते हैं से। तो ये ऐसे करके उन्होंने अब मारने के हनुमान जी के पास कोई धनुष्मान तो है नहीं उनके पास कोई भाला बल्लम तो है नहीं वो तो बस उनके पास यही अस्त्र शस्त्र है सबके पेड़ों पेड़ को चलाओ पत्थर चलाओ यही उनके अस्त्र शस्त्र हैं या फिर उनके नाखून है या उनके दाँत हैं बस यही उनके अस्त्र शस्त्र हनुमान जी जो है इस प्रकार से इनको सबको रगड़ रगड़ कैसे फेंक देते हैं तीन ही निपात बाजा और ये सेना जितनी थी इनको सबको हनुमान जी ने इस प्रकार से मसल मसल करके मार डाला और फिर मेघनाथ से युद्ध करना शुरू किया और तीन ही निपात तानेही के मैंने सेना तो को और ता के माने मेघनाथ को और ताइसन बाजा के मैंने मेघनाथ से फिर भिड़ गया हनुमान जी भिड़ और भेड़े जगुल मानो गज राजा और दोनों ऐसे लड़ने लगे जैसे दो हाथी लड़ रहे हो मानस दोनों मेघनाथ भी बड़ा उसी प्रकार से हनुमान जी भी वैसे ही और दोनों का आपस में टकराव ऐसे हो जैसे दो हाथी लड़ रहे हो <coughs> तो मुठका मार चढ़ा तर जायी और लड़ते लड़ते हनुमान जी ने बहुत जोर का घूसा मारा उसके मेघनाथ के और घूसा मार करके हनुमान जाकर के एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए तो उसको क्या हुआ मेघनाथ को ताई एक छण मूर्छाई क्षण मात के लिए मेघनाथ जो मूर्छित होगा घूसा लगने से बिल बिला गया और गिर पड़ा और फिर उसको जब मूर्छा उसकी दूर हुई तब फिर मेघनाथ उठ के खड़ा हुआ और उठ बहुरे कीने से बहु माया उठ करके खड़ा हुआ अब माया की उसने देखा कि इस प्रकार से सीधे सीधे लड़ने से हम इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए धोखाधड़ी की लड़ाई अब लड़ने लगा माया के माने छल की प्रपंच की धोखा देने वाली लड़ाई वो करने लगा कभी सामने आ जाए कभी छिप जाए कभी छोटा रूप धारण कभी, कभी बड़ा रूप धारण करे कभी आकाश में चढ़ जाए कभी नीचे उतर पड़े ऐसे करके मेघनाथ वो हो ये नाना रूप करके युद्ध करने लगा और जीत न जाए प्रभंजन जाया और ये प्रभंजन जाया कि मैंने हनुमान जी हनुमान जी से वो जीते जीतता नहीं हनुमान जी उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए और वो जो है उससे युद्ध होता ही रहा ऐसा हनुमान जी नहीं कर पाए तो मेघनाथ को मार देते वहां अब आगे आपको मालूम होगा आगे जब युद्ध लंका कांड में होगा तो ये तो लक्ष्मण जी के हाथ से मारा जाने वाला है मेघनाथ जो है वो काम का अवतार है समझो कि काम है अगर वो जो है ब्राह्मण जो है मोह है तो ये भी काम है मोह तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन काम भी कम से शक्तिशाली नहीं है रामचरितमानस में जिन्होंने ध्यान दिया होगा तो बस मनसा विश्व विजय चाह की नहीं ये तो जो है सारे विश्व को विजय किए हुए है बस एक यही कहो कि भगवान ही छूट गए नहीं तो अगर उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता ये तो बस इसके समान फिर संसार में कोई नहीं यही परमात्मा था यही भगवान था यही सब कुछ था काम बड़ी शक्तिशाली इसमें तो कहते हैं ये जो है इसको हनुमान जी उसको लक्ष्मण जी मारेंगे इसको तो हनुमान जी से विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं कि उठ बहोर की जीत न जाए प्रभंज न जाया तो ब्रह्म ही सांधा कपि कपि अस्त कीने विचार और यह भी बात है कि हनुमान जी उससे नहीं जीत पाए लेकिन वो भी जो है हनुमान जी से विजय प्राप्त कर ले सो भी तो नहीं हुआ कि वो ये मेघनाथ जो हनुमान जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और उनको हनुमान जी को मार दे या बांध ले या पकड़ ले वो भी नहीं कर पाया तो ये कहते हैं ही सांधा फिर उसने जो है वो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र सांधा के संधान किया अपने धनुष के ऊपर बाढ़ चढ़ाया वो ब्रह्मास्त्र था तो ब्रह्मास्त्र चढ़ाया उसने तो कभी मन की नहीं विचार तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसा होता है कि जो समझो कि काटे नहीं कटता जिसका कि उसको रोका नहीं जा सकता जिससे बचा नहीं जा सकता ऐसा ब्रह्मास्त्र था तो हनुमान जी सोचने लगे अच्छा ये तो ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहा है अब हमको क्या करना चाहिए तो कहने लगे जो न ब्रह्म महिमा मिटाई अपार तो अगर हम ब्रह्मास्त्र को न माने माने ब्रह्मास्त्र चले और उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े तो फिर ब्रह्मास्त्र की तो संसार भी यही महिमा है कि ब्रह्मास्त्र तो अजय है इससे कोई बच नहीं सकता तो फिर इसकी महिमा ही खत्म हो जाएगी फिर ये होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं कर सकता पर तो ऐसा कहने लगे ब्रह्मास्त्र की महिमा कर जाएगी तो ऐसा सोचकर करके हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र ने जय करो हनुमान जी को आकर के लगा करके तो समय उस उसमें बढ़ गए और पीड़ित होकर के बेहोश होकर के हनुमान जी गिर पड़े अब इसके बाद देखेंगे आगे की कथा युद्ध क्या होता है प्रिहार रघुपति हृदय सुमदी सत्यम वादा चवान अखिला रघुपुम तव निर्भरा काम आता कुरानु सच श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय जय राम जयरा श्रीराम जय राम जय जय राम